loro loro loro loro loro coniugenia che maria signore di creare la sua stessa parte da tantissimi da dopo all'oceanese se detta cosa avrò canto da non basta इसमें है है कि जिज्ञासा होने के लिए तप करना चाहिए आपसे नहीं बताया तप है कृपया इसे स्पष्ट करें तप के स्वरूप के संबंध में शिव से निष्ठा ऐसी सुनने की महत्व c p e k जितना जितना प्रपंच से वैराग्य होगा और हम अपने पास के पदार्थों के विषयों का चिंतन छोड़कर इंद्रियों का स्वरूप क्या है सोचे तो ज्ञान इंद्रियां ही सारी सृष्टि का कारण मालूम है। क्योंकि तो प्रकाश और उत्पत्ति ये परमार्थ मार्ग में जो अर्थ के शब्द नहीं हैं। जो ज्ञान है वही होना है और जो होना है वही ज्ञान है किसी से सत्य ज्ञानम इस में सत्य को ज्ञान वो स्वरूप वस्तुओं के चिंतन का परित्याग जिससे एक ऊष्मा पैदा होती है माने गर्मी जैसे पकड़े पर वस्तु बीठी हो जाती है तो हमारे इंद्रियों में और हमारी बुद्धि में ऐसी शक्ति आ जाती हैं कि वो कच्ची चीज को भी पक्की बना दे और बेस्वाद को भी स्वादु बना दे को भी मीठी बना दे तो ये तप सब है, ये भगवान है। तपो ब्रह्मा, तप ही ब्रह्मा है अब जितना जितना आप अंतर मुख होते जाएंगे जितना जितना सिख के सिकुड़ते जाएंगे दूध को तो पकाते हैं तो पहले बार बटलोई हो तो वो तो गड़बड़ी बन जाता है वो तो मलाई हो जाता है इसी प्रकार हमारी बुद्धि की जो दिशा है वो तो मीठी होती जाती है और अंत में ऐसी के पास पहुंच जाती है जहाँ मधुराती मधुर स्वयं भगवान निवास करते हैं, तो स्वयं भगवान तप रूप है न तो वो विषय चाहते हैं और ना विषय की सोचती करते हैं, स्वयं प्रकाश और स्वयं अद्वितीय इसलिए जितना जितना हमारे इंद्रिय और मन की एकाग्रता बढ़ेगी मनसस्त इंद्रियाण हम से एकाग्रम तो उचित हमारी मन हमारा मन और इंद्रिया जितनी एकाग्र होंगे उतने हम एक के पास पहुंच जाएंगे इसलिए ब्रह्म एक ब्रह्म को जानने के लिए और उसके एकत्व को तो ठीक ठीक अनुभव करने के लिए हर स्वयं एक को जाने के लिए तपस्या सर्वोत्तम साधन है इसलिए केवल उपनिषद में ही नहीं उपनिषदों उपनिषदों में में तपस्या सत्य विद्या इनको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताया हुआ है और इसी से हमारा जीवन गाढ़ा और परिपूर्ण होता है नहीं तो हल्का पानी की तरह बहता जाता है इसलिए जीवन के तप का होना बहुत आवश्यक है एक विज्ञान के विज्ञान करना चाहते हैं इसके लिए अनेक के विज्ञान पर ध्यान न देकर एकत्व तो के विज्ञान पर ध्यान दे देखो घर में दीपक एक है और उसमें रखी हुई सैकड़ो वस्तुए प्रकाशित होती है इसी प्रकार विषय अनेकों हैं, पर उनको जानने के लिए इंद्रिया पांच है इंद्रिया पांच है परंतु मन एक है मनोवृत्तिया हजारों हैं। परंतु उनका जो दृष्टा है साक्षी है वो तो एक है और दृष्टा में जहाँ कहीं किंचित दृश्य का संबंध है वहाँ ज्ञातृत्व है वहाँ अनेकता है और जहा दृश्य का संबंध नहीं रहा वहाँ दृष्टा को अनेक करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है ये जो देश प्राण वस्तु दिखाई पड़ते हैं, ये सब दृष्टा से ही प्रकट हुए हैं। उत्तर दिशा प्रकट पी? कहीं हिमालय के उस पार, उसके उस पार्क उसके उस पार्व उस पार। कहा प्रकट हुआ जहाँ सूर्योदय होता है यदि नहीं न उत्तर कहीं उत्तर व प्रकट हुआ न पूरा पूरा ऊपर ऊपर नीचे नीचे न बाहर बाहर न भीतर भीतर ये तो अपनी दृष्टि ही है जो इन सब रूपों में देश के रूप में हुई और काल के रूप में भी भूत भविष्य की सृष्टि कहाँ से हुई सबसे पहले कब हुई वो दिन बचाओ उसके पहले उसके पहले उसके पहले तो नृष्टि हुई भविष्य का कभी अंत होगा न पूर्व उत्तर पश्चिम की कभी सृष्टि हुई और न तो कभी उसका अंत होगा इस अंतकरण के संबंध से चेतन में एक बिंदुत्व उपाधिक, चेतन में उपाधिक बिंदुत्व आ गया है और इस कारण ये पृथक पृथक पृथक सृष्टि को देखता है यदि अंतकरण की, की उपाधि न रहे तो सृष्टि में सृष्टि की अनेकता तो क्या सृष्टि ही नहीं दिखाई इसलिए कि जो चेतन में बिंदुत्व है वो न तो उत्तर पूर्व पश्चिम भूत भविष्य आदि के कारण है और न तो चेतन के परिणाम के कारण है चेतन भी परिणाम को प्राप्त होकर के भूत भविष्य आदि रूप का नहीं बना है न उत्तर दक्षिण आदि देश बना है कि सारी की सारी अविद्या अर्थात चेतन का स्वरूप ठीक ठीक न जानने के कारण पृथक पृथक मालूम पड़ते हैं कि हम श्रुति के उपोदल के लिए श्रुति में जो बात कही गई है उसके समर्थन के लिए ये युक्ति आपको सुना रहे हैं ये नहीं की हम कोई नई बात सुना रहे हैं ये सूची में जो बात कही हुई है उसके समर्थन में ही इसका अभिप्राय है तो इसलिए सत्य और ज्ञान एक है और ज्ञान ही सत्य है है के रूप में जो मालूम पड़ता है तो भी ज्ञान नहीं है ज्ञान से पृथक सत्य का सृष्टि का अस्तित्व नहीं है इसलिए क्या कुछ कुछ तो एक के विज्ञान से आप अनेक के विज्ञान को अनेकता को छोड़ते चलिए और एकता को रहने दीजिए जितनी जितनी अनेकता को आप छोड़ते जाएंगे उतने उतने आप एक होते जाएंगे पहले करोड़ों होंगे उसके बाद हजारों होंगे उसके बाद सैकड़ों होंगे उसके बाद पांच होंगे उसके उसके उसके बाद बाद उसके बाद एक उसके बाद एक होंगे, में जो स्वगत भेद है सजातीय अथवा स्वगत भेद है उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी तो सजातीय विजातीय स्वगत सजात भेद की निवृत्ति हो जाने से जो सजातीय जातीय स्वगत भेद से रहित एक है उसका साक्षात्कार हो जाएगा कार्य कारण का विज्ञान जो है वेदांत का मुख्य उद्देश्य नहीं है कार्य कारण में जो देश काल वस्तु की कल्पना है उस कल्पना के निवारण में ही वेदांत का अभिप्राय है इसलिए अनेकता का परित्याग ही त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसू वहाँ त्याग शब्द का अर्थ है अनेकत्व की अनेकत्व के सत्यत्व का विज्ञान है उस विज्ञान के परित्याग में ही उसका तात्पर्य है वो व्यक्ति की दुख और तो रुदर का कारण संसार आसक्ति भी होता है और भगवान आसक्ति भी दोनों तो, कारणों के मूल में पाप होता है या भगवान आसक्ति से पर के में प्रेम और होता है। ऐसा है कि पाप और पुण्य की जो सीमा है वो धर्म कर्म तक है जहाँ विहित है वहाँ पुण्य है और जहाँ निषिध है वहाँ पाप है भगवान भगवान के लिए रोना पाप का फल नहीं है ये कोटि कोटि जन्म का पुण्य इकट्ठा होने पर उस पुण्य के प्रभाव से अंतःकरण में जो पवित्रता आती है उस पवित्रता के कारण भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता आती है और भगवत प्राप्ति के लिए जो व्याकुलता है ये तो प का फल नहीं है पाप तो पूर्ण का भी फल नहीं है ये फल नहीं है ये ये अंतकरण की ये जो शुद्धि है ये भगवान का अनुग्रह भगवान का अनुग्रह और जन्म जन्म जन्म जन्म से जो पूर्ण करते आए हुए हैं उसके कारण होने वाली स्वच्छता है अंत करण की स्वच्छता हेतु है इसलिए ताप ध्यान प्राप्त निर्वृत्तिया क्षीण मंगला तमेव परमात्मान जाति गुणमयं दया क्षिण बंधना प्रभु का जो विरह है तीनो काल का तीनो काल मनुष्य सृष्टि के तीनों लोक के मनुष्यों को तीनों कालो में तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि देविक आदि जितने भी जित दुख होते हैं उन सब दुखों को यदि एकत्र कर दिया जाए तो एक और तो वे और एक और भगवान का भगवान के गिर में होने वाला दुख तो एक दिन भगवान के गिरा में कितना तीव्र ताप होता है ये दिखाने के लिए एक दिन तीनों काल तीनों देश तीनों प्रकार इकट्ठे हो गए और इकट्ठे हो करके जितने दुख होते हैं वो सब एक अगर, एक एकत्र हो गए और उन कहा उन दुखों ने कहा कि आओ कि हम बड़े हैं कि भगवान की विरा का दुख बड़ा है तो उन्होंने देखा इतना तीव्र ताप है गोपियों के हृदय में कि धुता सुहा थर थर तापने लगे तीनों का भी किसी को इतना दुख नहीं दे सकते इसी से भगवान के विरह का जो दुख है वो अंत करण को उस अग्नि अग्नि सुपथार आए उस अग्नि में भी पुरोहितम तक पहुंचा देता है वो दुख जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है असल में भगवान की विरह का दुख ही वो महान अग्नि है जो इस अज्ञान जनित प्रपंच को भस्म कर देता है भगवान के विरह में जिसको दुख नहीं हुआ उसको कभी भगवत प्राप्ति का सुख भी नहीं मिल सकता है इसलिए भगवत प्राप्ति का सुख जो है वो बिरा की वेदना से होता है तीव्र ताप सुभा ध्यान प्राप्त निर क्षीण मंगला अब ध्यान हुआ भगवान ध्यान में प्राप्त हुए ध्यान में भगवान ने आलिंगन किया उससे इतना आनंद आया इतना आनंद आया कि तीनों, देश, तीनों, काल, तीनों प्रकार की जितने भी सुख हैं, वे सब के सब क्षीण मंगला अक्षीण मंगला ने क्षीण मंगला सारे के सारे सुख जो हैं, वो दुबले पड़ गए क्षीण हो गए उतना सुख उतना सुख भला नारायण संसार में और कहाँ से हो सकता है जितना सुख भगवान के एक क्षण के ध्यान में आता है इसलिए ध्यान प्राप्त निर्वृत्त क्षीण मंगला तब वो परमात्मान जार बुद्धा पी संगता हा। जहुर गुणमय सद्य प्रक्षण बंधना और, और संसार के और किसी दुख में और और किसी सुख में ये गुणमय बंधन को भस्म करने की शक्ति नहीं है यहाँ तो उस दुख और सुख में जो अंतर्भूत भगवान है वो भगवान में वो शक्ति है वो वो दुख जो दुखाकार वृत्यारूढ़ अथवा सुखाकार वृद्धारूढ़ भगवान ही हैं जो समस्त गुणवय प्रपंच को भस्म कर देते हैं इसलिए नौ वस्तु शक्ति ही बुद्धिम अपेक्ष वस्तु की जो शक्ति है वो बुद्धि की अपेक्षा नहीं करती है वहाँ वहाँ तो जो सुख के मूल में दुख के मूल में जो स्वयं भगवान है जैसे रूप चैतन्य ही अज्ञान को दूर करता है वृत्ति तो अज्ञान का कार्य है वो अज्ञान को दूर नहीं करती इसी प्रकार वृत्ति वृत्ति भगवान को नहीं मिलाती है भगवदाकार वृत्ति में जो भगवान है वे संपूर्ण दुखों को निवृत्त करते हैं और सुख देते हैं मुझे हमें पसंद पसंद नहीं। सी मुझे पसंद नहीं। ठीक है ठीक संस्कृत में ठीक है भगवान जी ने तो आपसी शब्द क्या रहा है ये शोभा जो है लस धातु से शब्द अर्थ शोभा लस अति लस अति ये जिसको भगवान में रस नहीं आता है वही आलसी है जो भगवान के लिए समुद्र में कूदने को तैयार है और आसमान खादने को तैयार है वो जो, जो जिसके लिए एक एक क्षण भगवान के बिना जुग जुग कल्प कल्प के समान हो जाते हैं वो वो आलसी है जब तक हम एक पागल छलांग छलांग भगवान की प्राप्ति के समुद्र में भगवान के समुद्र में कूद नहीं पाते हैं, तब तक हम आलसी हैं। और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई तब तक वो आलसी आल कहने योग्य ही है, है और वो तो पसंद है असल में तो अपनी आत्मा में ही है और रस स्वरूप परमात्मा है जो अपने आत्मा में परमात्मा में स्थित है असल में वही निरलस है वही लस है वही रस है लस और रस एक ही है रलयुर रल तो ता में आलसी दूसरी बात है अष्टावक्रीता का आलसी दूसरा है हाँ वो दूसरा यही है यही जो आप सोचो करो मत बोलो मत बोलो मत करो मत सोचो मत करो मत हिलो मत सोचो मत बोलो मत। अब ये जो ये जो आलस्य है ये तो परमात्मा से एकता है वो आलस्य वो आलस्य तो किसी किसी कर्तव्य के जीवन में ही आता है कर्तव्य दुख कमार तंडक ज्वाला बना। जब तक कर्तव्य का बोझ सिर पर है हमको ये करना है ये करना है ये करना है ना रहे नब तक तो बोझ से दबा हुआ है और परमात्मा पर उसकी दृष्टि ही नहीं है असल में संसार पर दृष्टि आए बिना कर्तव्य का बोझ भी नहीं आता है परमात्मा के प्रति जो कर्तव्य है वो तो निवृत्ति रूप है और संसार के प्रति जो कर्तव्य है वो प्रवृत्ति रूप है दोनों में अंतर है इंद्रिय मन आदि की प्रवृत्ति राज्य के लिए दूसरी चीज है और के दूसरी चीज है जिन मेरा होने जा रही है रात मेरा मन उन्हें अफसोस में नहीं लग रहा है अब हमें क्या करना आप अपने मन से ही करना चाहते हैं? अपने मन को मारकर किसी श्रेष्ठ पुरुष के मन के अनुसार काम करना चाहते हैं आज आपका मन कहता है कि संसार का काम मत करो और कल कहने लगे कि करो तो आप क्या करोगे इसलिए आपकी बुद्धि स्वयं काम करे तो बहुत बढ़िया और ना करे तो किसी बड़े से सलाह लेकर आपको काम करना चाहिए ऐसी पढ़ाई मत करो कि स्वयं तो कुछ समय में आवे नहीं और दूसरे की कही मानो नहीं है न इसलिए यदि कहीं आपको दुविधा है तो इस विषय में जो जानकार हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए क्यों कि आप स्वयं अपनी योग्यता को नहीं जानते हैं, आपकी अंतरकरण में कितने विकार भरे हुए हैं और कितने संस्कार भरे हुए हैं? केवल विकार ही बंधन के हेतु नहीं होते हैं, संस्कार भी बंधन के हेतु होते हैं। ऐसे हम हजारों लोगों को जानते हैं, हमारे परिचित हैं। जो विकारों के बंधन में दुखी नहीं है संस्कारों के बंधन से दुखी है तो विकार और संस्कार दोनों से कर, दोनों से मुक्त रहकर, से अलग रहकर, जो दोनों ये देख सकता है कि इस व्यक्ति के जीवन में विकार अधिक है उनको मिटाने का पहले ज्यादा प्रयास करना चाहिए इस संस्कार का बंधन बहुत अधिक है तो उसको बिटाने का प्रयास करना चाहिए तो जब संस्कारों के बंधन बड़े प्रबल हो जाते हैं, तब निवृत्ति का अधिकार होता है अब जब तक विकारों के बंधन बहुत प्रबल हैं, तब तक कर्तव्य पालन ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम मानव प्रस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए विकारों की निवृत्ति के लिए आश्रमद व्यवस्था है और संस्कारों की व्यवस्था अंतिम जो त्याग है उस तो त्याग के द्वारा ही होती है जागे नहीं की अमृतत्व महामानसों बिना त्याग के अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है किसने बनाए हैं इसमें का कितना भार है और कोई पूछे की ईश्वर को किसने बनाया है ये ध्यान अवस्था हो जाए तो, तो यद्यवस्था वहाँ भी वो यदि ये नियम ही हो इस प्रत्येक कार्य कारण से ही होता है तो फिर कारण का भी कारण होना चाहिए कारण का भी कारण होना चाहिए तो हो तो ही जाएगी इसलिए जगत असल में ईश्वर की ओर से नहीं आता है परमात्मा तो जो का क्यों है अज्ञान बस जीव अपने को परिच्छ मानता है और वो ईश्वर में जगत को देखता है और ये जगत ईश्वर में देखता है और मान्यता उसकी है कि ये जगत ईश्वर ने बनाया है क्योंकि प्रती ने प्रती में जो समुद्र है पहाड़ है हाथी है उसको किसने बनाया तो उसको ईश्वर ने नहीं बनाया वो ईश्वर की सृष्टि नहीं है वो तो जीव की ही सृष्टि है और ये इंद्रिय जब तक हमारा अंतकरण है तभी तक ये सृष्टि दिखाई पड़ती है हमारा अंत अंतकरण जब नहीं होगा तो ये सृष्टि दिखाई नहीं पड़ेगी इसलिए सांख की दृष्टि से तो संबंध मात्र जीव सृष्टि है संबंध ये मेरा खम्भा है ये मेरा पेड़ है ये मेरा पौधा है वेदांत की दृष्टि से केवल संबंध ही नहीं वस्तु भी वो वस्तु भी दृष्टि ही सृष्टि है इसलिए दिखना मात्र ही वो वस्तु का भी है तो सब चीज बनाई हुई ही होती है ऐसा नहीं होता जैसे सपना है आकाश में नीलिमा किसने रखी तो बोले भाई आकाश का अधिष्ठान तो नीलिमा का अधिष्ठान तो आकाश है आकाश ने नीलिमा बनाई होगी नहीं आकाश ने नीलिमा नहीं बनाई बल्कि देखने वाले आँख वाले ने आकाश में नीलिमा देखी बनी तो इससे भी नहीं भ्रांति ही हुई की नीलिमा सच्ची वस्तु है बनाई तो जीव ने भी नहीं बनाई तो ईश्वर ने भी नहीं लेकिन मालूम पड़ने लगी इसका भी एक कारण है आत्मा है ज्ञान शुरू देखना इसका स्वभाव है और परमात्मा का जो स्वरूप है वो अनंत है तो देखना उसका स्वभाव है अनंत वस्तु जो है वो कभी दृष्टि का विषय नहीं होती तो दृष्टि का विषय न होना ये तो अद्वितीय अनंत का स्वभाव है और किसी न किसी को दृष्टि का विषय बनाना ये दृष्टि का स्वभाव है अब हुआ ये कि ईश्वर स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश रूप से जो अवेद्य है वो तो उसे अवेद्य है ज्ञान का विषय नहीं है और अपरोक्ष है सपना स्वरूप होने के कारण अपरोक्ष है अवेद्य है, अवेद्य नहीं, अज्ञानी की दृष्टि से तो वो दिखता नहीं है और तत्व तो की दृष्टि से सर्वदा दिखता है इसलिए ईश्वर अर यही ही है जो यही ईश्वर का स्वरूप है अज्ञानी के, के लिए ईश्वर दिखता नहीं और ज्ञानी के लिए ईश्वर ही दिखता है दूसरा कुछ दिखता ही नहीं ये जो कहा जाता है माया की उपाधि ऐसी ईश्वर में सृष्टि रची है उसका कहता है माया माने अविद्या था इस प्रसंग में श्रीमदभाव का क्या दृष्टिकोण है या सांख्य और वेदांत का है दृष्टि संबंधित सृष्टि संबंधित श्रीमदभावोत का क्या दृष्टिकोण है ऐसा है की दृष्टिकोण अलग अलग होता है यदि एक ही दृष्टिकोण हो तो वो चीज बिल्कुल सच्ची होगी इसलिए अनेक दृष्टिकोण से अनेक रूप में दिखना ये ही उसका झूठापन है जैसे एक स्त्री है तो एक की दृष्टि से वो माँ है और एक की दृष्टि से नानी है और एक की दृष्टि से पत्नी है और एक की दृष्टि से ये वो बैर है एक की दृष्टि से ये ननद है एक की दृष्टि से बेटी है वही एक ही स्त्री दृष्टि भेद से माँ बहन बेटी नानी ननद सब कुछ है तो असल में उसका दानी ननद माँ होना झूठा है और स्त्री होना सच्चा है इसी प्रकार ये अनेक दृष्टिकोण से अनेक तरह से एक ही चीज का अनेक प्रकार से देखना लिखना ये उसके मिथ्यात्व का लक्षण है बिना मित्र हुए वो अनेक रूप में दिखाई पड़ नहीं सकते क्योंकि अपने बेटे का ही बाप है अपने बाप का बाप तो नहीं है दृष्टि से उसका बाप होना में क्या है क्योंकि वो अपने बेटे का ही बाप है बाप का तो बाप नहीं है तो जब एक चीज को अनेक व्यक्ति अनेक रूप में देखते हैं, जब वो मिथ्या हुआ करती है यही दृष्टि की अनेकता कहा गया है शिष्य ऐसे होना चाहिए जिसे देखकर उसके गुरु की याद आ जाए ऐसी की है, सामान्य व्यक्ति भी विक्रय तो होता है क्या दोस्तों हमारे समय में भविष्य तो से ऐसा हो गए जिसको देख के गुरु की याद आ जाए और ऐसा युद्ध बनने के लिए क्या करें उनका विक्रह जैसे सिपाही को देख के ये याद आजाती है कि सरकारी आदमी है वैसे तो शिष्य के गुण धर्मो उपदेश सब गुरु का अनुसार होने चाहिए जाने जाने तक ऐसे ऐसी योग्यता जब जो अन्य हो करके गुरु की भक्ति करेंगे असल में ये जो हम अपने संस्कारों के विरुद्ध कहीं देखते हैं उसको हम समझते हैं कि ये गलती है जैसे एक वैष्णव कनफटे को देखेगा और एक करफा वैष्णव को देखेगा तो दोनों दोनों को गलत समझेंगे तो कनकटा होने का संस्कार या व होने का संस्कार हमको इतना संकीर्ण इतना सीमित बना देता है कि दूसरे को हम समझ नहीं पाते हैं कि जैसे मैं मनुष्य हूँ वैसे ये भी मनुष्य है इसलिए ये दूसरा है मैं दूसरा हूँ इसकी जात दूसरी है इसका संप्रदाय दूसरा है इसका इनकी सीमा से ऊपर उठ करके नहीं देख पाते हैं कपड़े को देख लेते हैं पर मनुष्य को नहीं देख पाते है आपने सुना होगा वृंदावन में एक मुकदमा चला था अंग्रेजों के जमाने में की रासलीला में श्री कृष्ण का मुकुट राधा रानी की ओर झुकना चाहिए दूसरी तरफ तो नम्बार संप्रदाय वाले कहते थे कि राधा रानी की ओर मुकुट झुकना चाहिए क्यों का प्रेम के कारण छाया करते हैं की श्री राधा रानी को कहीं धूप न लग जाए और बल्लभ संप्रदाय वाले कहते थे कि वे दाहिनी ओर उनका मुकुट रहता है की श्री प्रिया जी के मुखार का दर्शन करते करता रहे अब इस झगड़े में यहाँ लाठिया चल गई जारी हो गई अदालत से तो मुकदमा चला गया मारपीट हो गई ये आप जानते हैं हमारे अपने आचार्य है पड़ोस रहने वाले गुरु स्वामी जी महाराज इनके यहाँ तो ऐसा झगड़ा हुआ था कि नरकड़ी काट ली थी ना तो एक ने दूसरे से आदमी की आदमी की आदमी ने आखिर दो प्रश्न तो बहुत गंभीर है तो चंदन जो लगता है ना तिलक वो तिलक यहाँ तक होना चाहिए किनारे तक ऊपर तो तक होना चाहिए इस बात को लेकर लड़ाई हो गई थी तो मनुष्य की वृत्ति जब संकीर्ण हो जाती है हर दौर में मुकदमा चला था कि इसका नाम सरकारी तौर पर हरिद्वार होना चाहिए कि हरिद्वार होना चाहिए तो इस मुकदमे में ये पक्ष था कि केदारनाथ जी से गंगा जी आते हैं इसलिए हरिद्वार होना चाहिए और दूसरा पक्ष था कि बद्रीनाथ से आती हैं, इसलिए हरिद्वार होना चाहिए तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं ये इनमें अपने मन को कभी फसाना नहीं चाहिए माला तुलसी की भी शास्त्रों तो है और माला रुद्राक्ष की भी शास्त्रों तो है इसलिए दोनों में से कोई भी कोई पहनता है तो उसमें आपत्ति करने योग्य तो है नहीं अच्छा फैसला अंग्रेजी ने कह दिया हमारे जी उसने फैसला उस दिया कि मुकुट सीधा रखना, <laughs> सीधा रखा करो बाहिने बाया का झगड़ा छोड़ो सीधे रखा <laughs> और हर द्वार का फैसला हुआ कि ना हर द्वार हरिद्वार हरिद्वार यहाँ लोग हरिद्वार निकलेगा में <laughs> यदि <laughs> <laughs> वो होता है तो कर्म भी होते हैं पापुण होता है की नहीं पढ़ता है यदि नहीं पूर्व जन्म जन्म के पाप पुण्य भी नहीं लगने दो ऐसा है की पाप पुण्य का संबंध कर्तृत्व तो बुद्धि से है मैंने किया ये अभिमान होता है कि नहीं तो स्वपर में होता तो दिखता है परंतु मैं इसका करता हूँ ये अभिमान नहीं होता है और जब तक करता पता नहीं आवेगा तब तक, तक मैं का संबंध उसके साथ नहीं जुड़ेगा तो वैष्णव लोग इसके संबंध में ही उत्तर देते है की असल में पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया गया जिसका फल स्थल से